लयम भगवत पादं, शंकरम, लोक शंकरम भगवान प्रणित उपदेश उपदेश है इसमें उपदेश ऐसे ही है श्रुति वाक्यों को एकत्र करके जहा जहा जैसे जैसे तो शास्त्र ने कहा को ऐसे उपदेश करके तथा साक्षात्कार कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि वो जो बोलते हैं कि ये यदि भगवान अनंतर अबाह वो ही बाहर भी है अंदर भी है सारा चैतन्य से भरा हुआ है सब कुछ वही है उससे भिन्न और कुछ नहीं है तरीके में तो हम तो वैसा कि बोला जाता है शाद ये साधक है ये साधक इस साधन के द्वारा इस वस्तु को प्राप्त कर सकता है ये फल है ये क्रिया स्मृति लोग प्रसिद्ध हो और अलग अलग वादियों का अलग अलग प्रकार की कथन ये कहा से आ गया था फिर सब एक ही है तो एक ही देखना चाहिए तो आचार्य उसको बोले थे कि देखो यही अविधता है यही माया है कि है तो एक वस्तु वो, वो परंतु वो जो है माया के कारण अनेक रूप में दिखाई पड़ता है की जिसमे अनेक होना संभव नहीं है उसमें अनेक को दिखाना यही माया की महिमा है यही माया की महिमा है तो इसको बोला आचार्य बोला की देश स्वीयते व परमार्थु एक है वो जो ये जलग अलग अलग हमको दिखाई देने पर अलग अलग सुनाई देने परमिक तो एक ही है। अविद्या दृष्टि अनेक आप भाषा अविद्या के फल फलस्वरूप हमारे अंदर वो अनेक रूप जैसे प्रतिथि होते हैं तिमिर दृष्टि अनेक चंद्र बैसे की अः आंख तो में कोई दोष होता है तिमिर दोष बोलते हैं उसके फलस्वरूप चंद्र एक होते हुए भी अनेक दिखाई पड़ते हैं ऐसे है तो एक दो तीन ऐसा दिखाई पड़ते हैं वा इवशयत से से सुनता है एक दूसरे को सुखता है इस प्रकार से आप अंधा कंट्रोल सूत्र ये बोलता है मृत्यु से मृत्यु मी जो नाना इव पश्य में जो अलग अलग अलग भेद को देखते हैं के बाद एक मृत्यु को, को प्राप्त करते हैं हुए परिच्छि वस्तु है इस चांद में। तो वो मरणशील होता है और मरणशील वस्तु को देखने वाले को बार बार मरण ही प्राप्त होता है बाचारम्भन कारण ने यह भी कहा कि वाणी के तरह जिसको बोल रहे वो विकार मात्र है और नाम मात्र है उसमें पारमार्थिकता नहीं है अन्न अशु अन्न हम भेद दर्शन है निंदा उपत्ति भेद दर्शन की निंदा के फल जुलू यहाँ पे तो क्या है कि पारमार्थिक भेद नहीं है अद्वैति पारमार्थिक है भेद अज्ञान से उत्पादिति होते हैं परमात्मा के फलस्वरूप वहां पर क्या कहा कि जब हमारा छोड़ जाओगे हम हाय हाँ, मेरे पास ये नहीं है हाँ, ये मिल जाए। जब हमारे अंदर ही भावना आ जाएगी परमात्मा भी न संसद में कुछ भी नहीं आए तब कुछ भी प्राप्ति की इच्छा फिर नहीं रहता मन में यहाँ तक शायद हो गया था यदि एवं भगवान कि मत श्रुता साध्य आदि भेद उच्चते उत्पत्ति यदि एक आत्मा ही है और कुछ नहीं है उससे भिन्न तो फिर श्रुति के द्वारा ये साधन है, है अथवा इसको करके तुम किए फल प्राप्त होगा ऐसा क्यों कहा जाता है और फिर जो है जिसमें जन्म होना संभव नहीं है फिर श्रुति के द्वारा उत्पत्ति प्रलय ये सब भी कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है श्रुति के द्वारा प्रश्न प्रश्न करते है, फिर करते फिर शेष साध साधना थे ये साध है मतलब इसको प्राप्त करना चाहिए ये उसके लिए साधन है इससे तुम्हें लाभ मिलेगा मतलब ये करो इससे लाभ मिलेगा इस प्रकार भेद दृष्टि को बना के रखते हैं के द्वारा उत्पत्ति ये भी कहते हैं इससे ये ये ये उत्पन्न आत्मा आकाश से सब फिर फिर क्यों कहते हैं हैं जब छात्र प्रश्न करते हैं। फिर उत्तर उच्च थे अविद्या शरीर इष्टानिष्ट इष्टानिष्ट योगिंगम इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय अजानत भेदं अठ पेदत्ते शास्त्र न भेदत्ते अज्ञानी जीव अविद्यापक विशेष अलग अलग है मैं अलग है वो अलग है इस प्रकार से और ये हमसे अच्छा प्राप्त करना चाहिए इस प्रकार से अच्छा बुद्धि उत्पन्न होता है किसको अविद्या व्यक्ति का इष्ट जोग अनिष्टो ईष्ट अनिष्टम आत्मान मन मानस मेरा इष्ट प्राप्ति हो अनिष्ट का वियोग हो इस प्रकार अपने को इष्ट चाहते अनिष्ट का वियोग चाहते आत्म में ना कोई इष्ट है ना कोई अनिष्ट है इसलिए बोलते हैं इष्ट अनिष्ट योगिनम आत्मानम मान इष्ट का झुकना अनिष्ट का वियोग हो इस प्रकार आत्मा को मानने वाले का ये तीनों देखो सृष्टि अविद्यावत उपात शरीरादि अविद्यादि में भेद मानना है, इस प्रकार अधिकारी इष्ट अनिष्ट माने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति अनिष्ट के वियोग ये हमारा होता है इस प्रकार मानने वाले का जब ये मान्यता हमने जन्मांतर संस्कार से दे रखा साधने अनिष्ट प्राप्ति पर उपाय तो वो क्या करता है कुछ साधन जो इच्छा तो आत्मा में प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के वियोग की इच्छा करते हुए अविद्या अविद्यावान व्यक्ति का ही इच्छा होता है शनि तक विषयम वो जो अपने प्राप्ति परिहार के के लिए लिए उनको दिखाने के लिए, उस उपाय को उस चीज को मन से निकालने के लिए सनी -सनी, एक शास्त्र न साध साधन आदि निकालने के साध साधन भेद को प्रतिपादन करने के लिए नहीं उसके अंदर से भेद बुद्धि को मिटाने के लिए पहले जो भाग को जानता है उसको मान्यता दे देता है उसको मान्यता है मतलब मैं पहले कई बार बोला शास्त्र के भाग भाग जिस भाग को हम जानते हैं उसका अनुभाग भाग को बोलते है एक व्यक्ति सा मारे, मारे जो है कोई चीज की ओर दौड़ता जा रहा है परंतु या तो भागता जा रहा अथवा उसके प्रति दौड़ता तो ही ही। तु है तु तुमने ठीक बोला वहां पे सर्प है एक इसी प्रकार से जो हमारे अंदर बुद्धि बैठी हुई है उस बुद्धि को निकालने के लिए पहले उसको निकालना है इसलिए पहले उसको बोला ठीक है जितना दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं इस समय उसको चलो हम लोग बाद में देखेंगे पर भागो नहीं से से भाग से गलती से नहीं। जो गलती दिखाई दे आत्मा नये अभिष्ट के साथ युक्त होने वाला अनिष्ट को चाहिए। इस प्रकार मान्य वाले का साधन ही एवं किसी साधन के द्वारा ही इष्ट इस्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विवेकम अनिष्ट परिहार के उपाय के विवेक को जो होना चाहिए आत्मज्ञान के बिना हमेशा के लिए कभी भी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति की एकमात्र आत्मज्ञान थी हो ही सकता हो है जब तक भेद बुद्धि तब तक की जे छुप्रस न अशरीरम बाब संतो प्रिय प्रिय ना स्वशरी बाब संतो ना प्रिय प्रिय जब तक शरीर के साथ आधात्म तथा आत्म बुद्धि है कभी भी आपका प्रिय इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता उसको करने के लिए इसीलिए उस को मिटाने के लिए क्योंकि अज्ञान इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार इच्छा इष्ट प्राप्त भी करना चाहिए अनिष्ट परिहार भी इच्छा करना इसीलिए तद विषय अज्ञानम निर्भर त्मा का कुछ है नहीं तद विषय विज्ञान को निकालने के लिए फॉर्म दे है देखिए तुम उनका लगा हुआ है शास्त्र उसको करने के लिए शास्त्र साधन को बोलते हैं अपने भी कर देते हैं फिर बाद में मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में अथा तो आदेश मूर्त मूर्तस्त अथा तो आदेश नीति ने ब्राह्मण रूप मूर्तम चूर्तम चाणी में तो दो ब्रह्मो के रूप है मूर्त और अमूर्त कर देती है इसीलिए की की नहीं करती है की नहीं करती हमारे तो अंदर जो वेद बुद्धि बैठी हुई है उस वेद बुद्धि को बिताने के लिए प्रयास करती है अनिष्ट रूप संसार ही स एव ृष्टिम उन्मूल प्रलयाद उपत्न अनिष्ट संसार संसार जो है, है। जब तक संसार बुद्धि सत्य बुद्धि वो अनिष्टी है इति क्योंकि ऐसे जानते इति है दृष्टि एवं अभिदाम से भिन्न है उसका मूल कारण है अविद्या उस भेद दृष्टि को भेद दृष्टि में वो विदान संसारम उन्मूल अविद रूपी संसार को उन्मूलन करने के लिए उत्पत्ति प्रलय आदि एकत्व तो उपत्ति प्रदर्शन है देखो जो वस्तु जहा से उत्पत्ति होती है उसी में प्राप्त करते है कि कोई भी व्यक्ति अपने उपादान कारण वस्तु अपने लय प्राप्त करते हैं तो जगत की छोड़ करके नहीं रह सकता है जिस कारण से उत्पत्ति हो रहा है सदैव सम्मेद राशि ब्रह्म आत्मैव और फिर लय भी उसमें दिखा रहे हैं यानी कि स्थिति काल में भी वो वस्तु वही है उससे भिन्न नहीं है इसको समझाने इस जगत में नाम रूप आपको दिखाई दे रहा है उस समय भी वही सच्ची का आनंद उस नाम रूप के अंदर बैठा हुआ तो अभी नाम रूप सत्ता स्पूर्ति को प्राप्त कर पाता है इसको समझाने के लिए श्रुति ने जो स्थिति आदि को प्रयोग करते हैं भगवान भाष्यकार एक लिखते हैं पे भाष्य में लिखते एक रूप एकत्व उत्पत्ति स्थिति आदि एक रूप एकत्व प्रत्यय एक सचिदानंदी पूर्ण रूप से विद्यमान इसको दीढ़ करने के लिए क्योंकि जिससे जिससे सृष्टि चाहे वो बाला हो हार हो माला हो गुज भी हो वो सुवर्ण नहीं है व्यवहार काल में उसका प्रयोग अलग अलग होने पर भी सुवर्णत् धर्म सु अलग नहीं है वो इसको निश्चय कराने के लिए एक रूप एकत्र उसको दृढ़ करने सर्व आदि की इस प्रकार में भगवान शंकर लिखते हैं संसार उन्मूल उत्पत्ति प्रलय आदि एकत्र प्रदर्शन उत्पत्ति प्रलय आदि के माध्यम से एकत्र प्रत्यय को समझाने के लिए समझाने के लिए वहाँ पे विियोग तक तक की इच्छा चलता ही रहता है इसलिए अविद्याम उन्मूलितायाम श्रुति स्मृति न्याय अन, अनंतरम अबाब्य अभ्यंतर ही अज घन बद प्रज्ञान घन एव एक आत्मा आकाशवत परिपूर्ण इति एका प्रज्ञा परमार्थ न साध्य उत्पत्ति भेदेना गंध अभी ते बोल रहे वहाँ से अविद्याम उन्मूलिता जब अज्ञान की नाश हो जाता है तो श्रुति स्मृति न्यायभ्य कुछ उसकी स्मृति और युक्ति के सारे यही साथ में, में लय प्राप्त करते हैं इसलिए जब हमको अलंकार रूप में, शुब, में, में दिखाई पड़ता है वो सुवर्ण ही है सुवर्ण से भिन्न नहीं है, है। इसको मन में रखते हुए श्रुति स्मृति नहीं इस युक्ति के सहारे वो है है उसका जो है, उससे भिन्न करके कुछ भी नहीं है उससे बाहर कुछ भी नहीं है वही सैन्य है। है वह घनवा जैसे एक नमक की ढेला में केवल नमक ही रहता है उससे बिजाती जाती प्रकार भेद होता ही नहीं है इसी प्रकार के सृष्टि में प्रतिति होने पर भी पारमार्थिक कोई भेद अथवा तो शांत कुछ है ही नहीं प्रज्ञान घन एवं एक आत्मा ठोस चेतन से भरा हुआ एक ही आत्मा है, भी कुछ भी नहीं है परिपूर्ण आकाश की तरह चारों तरफ से भरा हुआ परिपूर्ण है परिपूर्ण है इस प्रकार से एका प्रज्ञा प्रतिष्ठा पास एक बुद्धि को एक रूप एकत्र इसको दिखाने के लिए बोलता है कि इस प्रकार से एका प्रज्ञा प्रतिष्ठा एक मतलब विशेष प्रतिष्ठा ज्ञान में स्थिर करने के लिए परमार्थ दर्शन जो परमार्थ दर्शी होता है उसको एक प्रज्ञा निश्चय है जता भगवान ही है तो सब आत्मा ही है कुछ भी नहीं है ऐसा निश्चय हो जाता है क्योंकि मृतिका से उत्पत्ति मृतिका में स्थिति और मृत्यु का, का ही है कुछ जितने अलंकार है वो उत्पत्ति से पहले भी सुवर्ण था उत्पत्ति काल में भी सुवर्ण में है जिस समय स्थिति काल में व्यवहार करते उस समय भी सुवर्ण है लय काल में, है। में भी सुवर्ण लय प्राप्ति इस प्रत्यय को दीर्घ करने के लिए समस्त आदि में सृष्टि स्थिति प्रलय की कल्पना की गई तो तो है एक प्रज्ञा प्रतिष्ठा परमार्थ दर्शन साधन उत्पत्ति प्रलय आदि भेद है ना अलग है साधन अलग है इस प्रकार और उत्पत्ति प्रलय आदि भेद अशुद्ध गंध भी पद्धति मतलब विजातीय कोई वस्तु कुछ रहना और अथवा अशुद्धि का कोई गंध भी शुद्ध आत्मा में नहीं आत्मा शार, है आत्मा हमेशा सर्वदाय एक रूप है केवल अज्ञान से मात्र होती है इसलिए उपयोगिता नहीं है अशुद्ध किस प्रकार अशु भेद की अशुद्धि भेद की गंध भी आत्मा, भी आत्मा में नहीं है इस नहीं कहना चाहते शुद्ध आत्मा इसलिए विज्ञान घने वज्ञान घने व इस प्रकार से श्रुति प्रतिपादन करती है इस प्रकार वाक्य सेना शास्त्र की सृष्टि की प्रतिपादन की इच्छा सृष्टि को दिखाने के लिए सृष्टिकर्ता को दिखाने के लिए कोई भी शास्त्र में किसी भी शास्त्र में सृष्टि के ज्ञान से तुम्हें यह फल मिलेगा कहीं भी नहीं कहा गया सृष्टिकर्ता के ज्ञान से अनंत फल है कि आते परमार्थ परमार्थ इच्छया इस दृष्टि को हमारे अंदर खोलने के लिए मतलब तो परमार्थ दृष्टि मैंने सत्य वस्तु क्या है इस दृष्टि को हमारे अंदर दृढ़ रूप में बैठाने के लिए प्रतिपत्म इच्छा वर्ण समाधि अभिधान अभिमान इच्छक प्रापादिक है तृतीय एक बचना प्रतिपत्म इच्छता प्रतिपादन करने के अथवा तो समझने की इच्छा रखने वाले साधक के द्वारा वर्ण समाधि अभिमान वर्ण अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय और मैं आदि अभिमान वृहस्ता बना हुआ रूप जो है पुत्र वृत्त लोकेशन दीप पुत्रेशन मुख्य रूप से ऐसा है जे पत्नी मिल जाए मैं अपना प्रति को रक्षा करूँ फिर प्रजा को पालने के लिए मुझे धन चाहिए और मैं जो मुझे ख्याति मिल जाए अथवा तो मैं ऊपर ऊपर को प्राप्त करूं इस प्रकार से इस से उठना पड़ता है इससे ऊपर उठे बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है इसलिए आदि ऊपर उठना चाहिए विरोधात तद अभिमान भेद दर्शन प्रतिषेधर्थ उप्ध थे इस प्रकार एक पंचदश में एक कथा आता है एक बच्चे को बचपन बच्च से माँ ने कथा के माध्यम बच्चा चन होता है वो फ्लैट सिस्टम वाला मकान है बाहर जाएगा तो सीढ़ी से गिरेगा तो वो क्या करता था बाहर मत जाओ भूत बाहर मत जाओ जुजू इस प्रकार से मम्मी हमेशा उसको डरा दे थे बाहर मत जाओ अब बच्चा बड़ा हो गया अब जब बड़ा हो उसके मन में जूजू का डर बैठा हुआ है जब जूजू का डर बैठा हुआ है तो उसके पिता माता सोचते हैं तो बहुत खतरनाक हो गया बड़ा हो गया तो मिटाना पड़ेगा तो एक दिन मीटिंग करके वो लोगों ने रात को सारा बत्ती बंद कर देती है और बचपन से बच्चों को बोल रहे हैं कि से, आज रात को हम लोग जो को मारेंगे आज रात को हम लोग जूजू को मारेंगे तो शाम हुआ जरा हो गया बाहर एक विकराल एक जैसे हम रावण जलाने के लिए एक विकराल रावण को बना करके जला देते हैं इसी प्रकार से विकराल मूर्ति बना के रखा था पहले बच्चे को उसको से दिखाया देखो ये है जुजू इसको तुमको डरा देते अब हम लोग जुजू को मात डालेंगे तो फिर क्या किया उसको जला दिया आग लगा दिया पूरा जल गया अब जुजू है नहीं नहीं जुजू बन गया तब तो बच्चे के मन से डर निकल जाता है बस ऐसा ही जन्मांतर संस्कार से ये मेरे लिए अनुकूल है ये मेरे लिए प्रतिकूल है अरे हमारे इसलिए अनुकूल वस्तु इस को प्राप्ति और प्रतिकूल वस्तु प्रति की परिहार करना इसके लिए ही हम जिंदगी भर लगा देते हैं जिंदगी लगा देते कई जिंदगी एक जिंदगी नहीं तो क्या तो करता है उस की प्रक्रिया काम को दिखा करके फिर बोलता है देखो ये तो तुम स्टाप्ति तो करते हो तुम्हारे लिए अनुकूल मान प्रति वास्तु कुछ नहीं है आत्मज्ञान के बिना संसार के सारा वस्तु ही दुखदयी है सारा वस्तु दुखदयी है इसलिए दुख में व ज्ञान की प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय हो हो गया और हो गया और तो के विरोध होने के कारण अभिमानस्य भेद दर्शन प्रतिशत मतलब दर्शन तो भेद दर्शन प्रतिषेधार्थ उसको मतलब मिटाने के लिए प्रतिभा प्रति प्रति प्रति को समझाने के लिए इस प्रकार से उपाय मतलब नहीं इसको हम बोलते है अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे सब कुछ दिखा करके फिर जो है उसको निश्चित कर दिया जाता है अभिमानस्य भेद प्रतिश्चा प्रतिश्चा भेद अर्थ उपपत्तिश्च दर्शन की की करने के लिए इस प्रकार की तो इस प्रकार युक्ति को प्रक्रिया अपनानांगत हो जाता है नहीं एकस्मिन् आत्मने असारित बुद्धौ शास्त्र न्याय उत्पादि विपरीत बुद्धि एक बार यदि एक ही आत्मा ना आत्मा तो एक ही है नहीं एक आत्मा आत्मा आत्मा कैसे तो एक बार आत्मा में आत्मा ने असंसारित असंसारित तो बुद्धो एक ही जो आत्मा में जिसमें यदि एक बार असंसारित तो बुद्ध उत्पन्न होता है शास्त्रों न्याय उत्पादित कैसे हो जाएगा शास्त्रों को पढ़ के उसके सद उसके बाद विचार पूर्वक मनन करके न्याय के द्वारा उसको विचार करके तब विपरीत तो बुद्धि एक बार उत्पन्न होने पर फिर उसका विपरीत बुद्धि नहीं होती वो मन में बिल्कुल एक बार यदि तो बुद्धि उत्पन्न हो जाता है फिर उसका विपरीत बुद्धि नहीं होता वो बुद्धि बनी रहता इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक बोलते हैं प्राप्त मतलब परिचिन्नता में होता है परंतु उनके मन में दीर्ण निश्चय रहता है शरीर से हो रहा है आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है मुझ में कोई व्यवहार नहीं है इसलिए आपके बोलते हैं नहीं एक आत्मा ने संसारित असंसारित बुद्धो एक ही आत्म में एक बार यदि एक बार उत्पन्न हो गया कैसे उत्पन्न हो गया शास्त्र न्याय उत्पादित नव उसका विपरीत बुद्धि मैं संसारी जी हूं मैं जन्म ने मरण न सुखी जी कोष्ट प्राप्ति होना चाहिए और अनिष्ट के परिहार होना चाहिए और विपरीत बुद्धि नहीं होती नहीं अग्नौ शीतत्व तो बुद्धि अग्नि में जिस प्रकार एक बार हाथ अगर आग में किसी का जल गया फिर वो जिंदगी भर के लिए उसका जो एक बार कर लिया, कर के है। उसके मन में कभी भी अग्नि शीतल है ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए बर्फ में हमने आग जलाया शरीर को फिर भी ठंडा लग रहा है फिर भी मन नहीं जानता है कि नहीं तुरा तो आग के तो पास खड़ा रहने से ही हमारे ठंड मिट सकते नहीं तो ये नहीं मिट्टा इसलिए एक बार अग्नि में जो उन्नोत्व बुद्धि परीक्षा पूर्वक निश्चय हो जाने पर फिर शीतत्व बुद्धि कभी नहीं होती नहीं अग्नो शीतत्व बुद्धि शरीर अमर अमरण बुद्धि शरीर शरीर में शरीर जन्म रहता है मृत्यु रहता है ये बुद्धि भी कभी उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा शरीर इस प्रकार अग्नि में शीतत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती विपरीत बुद्धि यही है और शरीर एवं अमरणी बुद्धि जो जन्म लिया उसको मरना ही होगा जातस रही। दुर्वं दुर्वं जन्म इसीलिए बुद्ध उत्पन्न नहीं हो सकता है अग्नि में शीत तो बुद्ध उत्पन्न नहीं हो सकता है एक बार यदि विचार पूर्वक हम निश्चय कर लेते तो होना संभव नहीं है तस्मात अभी तक सर्व कर्म नाम तथा नाम च इसी लिए समस्त कर्म जितना भी क्रम है और भाषण के लिए कर्म इसलिए अविद्या अविद्या से भाषण भाषण तस्मात अविद्या का सर्व कर्म नाम तथा साधना नाम च कर्म और कर्म के साधन सारा अज्ञान का विस्तार है कर्म और कर्म के साधन सारा अज्ञान का ही विस्तार है क्यों वो अज्ञान से हम आपको परिच्छि मान लेते हैं और परिच्छि होने के कारण हमारे पास ये वस्तु नहीं है तो ये मिल जाए इष्ट वस्तु मिल जाए अनिष्ट वस्तु चले जाए इस प्रकार भावना से हम क्रिया से अन्य हो जाते हैं क्रिया जुड़ जाते हैं कार्यता सर्व कर्म नाम तथ साधना तो सर्व हो गया कर्म हो गया जाग जग गया सृष्टि चलते और उसके लिए चाहिए जज्ञ पवितादी इसलिए जज्ञ पवितादी नाम परमार्थ दर्शन निष्ठे न इसलिए जग्ञ पवितादि को जज्ञ पवित हुआ जज्ञ पात्र हुआ करने के लिए पूजा अर्चन करने के लिए जिससे को हम अपना अपना करके रखते हैं परमार्थ दर्शन निष्ठे निष्ठे न परमार्थी दर्शन की निष्ठा के द्वारा तय करना तो दर्शन की निष्ठा एकत्र में निष्ठा दर्शन के द्वारा बुद्धि के द्वारा उसको क्या करना त्याग करना चाहिए पात्र जो भी त्याग करके, करके एकत्व तो मुद्दे में बैठना संकते हैं भाग होता है शिष्य को आके गुरु को बोलना और गुरु को बोल करके फिर संसार बंधन से मुक्त होने के उपाय प्राप्त करने के लिए क्या बोला की विचार पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त तो करने के लिए जो है आत्मज्ञान आत्म ज्ञान जो कर्म करने के लिए जितना उपकरण हमने रखा ना उन उपकरण को विचार पूर्वक देना चाहिए विचार पूर्वक तब तो क्या हो जाएगा फिर उसको करने की इच्छा ही नहीं होगा कभी कोई आवश्यकता हुई मान लीजिए ये कर लेता तो ठीक हो जाता ना कुछ नहीं एक भगवान भगवत चिंता से सारा चीज ठीक होगा एक भगवत चिंता जीवन आनंदमय जितना ये अलाग हो, अलाग ये अलग अलग से वो होगा, ये, वो होगा ऐसा ऐसा होता ऐसा हम सोचेंगे तो हमारे अंदर भेद बुद्धि उत्पन्न करेगा और दुख बनाएगा इस प्रकार से पहला भाग समाप्त तो हो जाते हैं अब कुटस्थ अद्वय आत्म बोध का प्रकट बोध करने के और क्या उपाय है की जो पहले तो बोला, अब के के के के के बिना तो तो होगा नहीं। आपने लिया, इसलिए लेने के बाद, को लेने के बाद, के बाद, बाद, उठाने केवल होकर जीना चाहिए, हो हो उसके लिए देखिए बोलते हैं। ब्रह्मचारी जन्म मरण लक्षणाथ संसाराथ निर्भि मुक्ष विधिवत उपसन्न भगवान कथम अहम संसारा ठीक है से चकार। तो सुखम आशीनम ब्राह्मण अतः अपने ब्राह्मण भाव में असन असन से मतलब असुख पूर्वक बैठा हुआ है परंतु ब्रह्मनिष्ठ इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का ब्राह्मण जाति नहीं लेकर ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले कोई, कोई ब्रह्मनिष्ठ तो कोई कोई आसान से बैठ करके जन्म मरण और लक्षणार्थ संसाराथ ये जन्म व्यक्ति के द्वारा लक्षित होता है जो संसार निर्विन्न उससे बहिराग आ गया उनका ये संसार चक्र में कब तक घूमते रहूंगा मैं कब तक शरीर लेकर आना और उसका अनुकूल दुख भोग करना तद अनुकूल दुख भोग करना कब तक करता रहूंगा मैं। मुक्षु, बिधी बिधी गुरु के पास जा करके विधिवत ब्राह्मण असरी सुखम असारी सुखम आशीनम ब्राह्मणम ब्रह्म निष्टम ये गुरु का विषण है एक वचना सुखम आशीनम ब्राह्मणम ब्रह्म शुभ पूर्वक बैठा हुआ है कोई ब्रह्म कोई ब्रह्म व्यक्त पुरुष के पास एक ब्रह्मचारी प्रथम एक बचन है कोई एक ब्रह्मचारी जन्म लक्षण के पीछे विधिवत उपन्न गुरु के पास ब्राह्मण ब्रह्म निष्ठम गुरु विधिवत उपसन्न विधिवत जाकर के प्रता है भगवान कथम हम संसारात्मु शिष्य में कैसे इस संसार बंधन से मुक्त हो तो ये गुरु के विशेषण पूर्वक बैठा हुआ अकेले में में ख ब्रह्म पुरुष, पुरुष, पुरुष देखिए भगवान को जानते हैं परंतु जगत निष्ठा भी हो सकता है मतलब ब्रह्म को जाना और ब्रह्म ही निष्ठा है ब्रह्म में निष्ठा है इस प्रकार कोई गुरु के पास व्यक्ति के पास जा करके ब्रह्मचारी कोई कोई ब्रह्मचारी जन्म मरण लक्षण जन्म मृत्यु का द्वारा लक्षित होता है जो संसार उस संसार से निर्विन्न मतलब वैराग्य प्राप्त किया एक निर्विन्न। का है निर्भिन्नपूर्वक विद धातु का, का निष्ठा रूप है ये निपूर्वक विद धातु का जिस श्रद्धा का निष्ठा रूप है सन्न दकार को नकार हो जाता है वहां पे तकार होता है जनरली परंतु दकार हो जाता है को होता है होता कि आशन्न सद्ध, को परतु दु नौ श्रद्धातु श्रद्धा निपूर्वक विधा तथा वैराग्य तो वैराग्य प्राप्त करके वो मुख्य साधक क्या बोलते हैं कि विधि धत्व प्रसन्न विधि पूर्वक वहां पर पहुंच करके पूछता है भगवान कैसे कैसे कैसे अहम मैं से मुक्ति प्राप्त प्राप्त करूं प्राप्त करूंगा कैसे हो जाएगा मेरा रही जागरित दुखम अनुभवामी तथा स्वप्न अनुभवामी पुनः पुनः सुशक्ति प्रतिपत्ता विश्रम विश्रम वेदना अनुभवामी अयम एवं माम स्वभाव सभाव। नहीं गए। के पास कि शरीर में हूँ इंद्रियो का विषय भी अंदर जाता है और उससे जो पीड़ा दुख होता है इस वक्त दुख से दुखी हूं मैं जागरित कल में बहिवि दुख का अनुभव करता हूँ जागृत अनुभव भी तथा सपने भी मैं सुख दुख को मिला करके अनुभव करता सुख भी अंतिम में दुखी होता है पुनः पुनः सुखी फिर बार बार गहरे नीति में जाकर कुछ भी नहीं कर पाता इस ही परे रहते हैं परंतु कोई जीवन को उन्नति नहीं दिखाई पा रहा, खाओ रहा। है खाओ पीओ और यही मेरा स्वभाव है कि में में किसी निमित्त कि से ऐसा हमको अनुभव में आ रहा है वास्तविक मैं क्या हूँ ये कृपया मेरे को समझे यदि स्वभाव नुख शासन यदि यही मेरा स्वरूप है यही मेरा स्वभाव है तब तक कभी मुक्त होना संभव संभव नहीं नहीं होगा क्यों जो जिसका होता है है उसको छोड़ना तो ये है। है से ने, अभ्यास से कुछ अभ्यास करते हैं फिर वो हमारा नेचर बन जाता है इसलिए यदि हम जागृत का अभ्यास करते हैं फिर धीरे धीरे वही मेरा स्वभाव बन गया यदि स्वभाव नमे मोक्षा यदि ये जागृत वस्तु की सुख को दुख को भोग करना सप्न काल प्रातिभाषिक मानसिक वस्तु को सुख दुख को भोग करना और फिर स्वप्न काल में सुशुक्ति काल में पास ऐसा ही पड़ा रहा है न कुछ भी क्रिया नहीं क्या यही मेरा स्वभाव है अथवा मेरा स्वभाव कुछ भिन्न है किसी निमित्त से ये मुझे दिखाई देना है जागृत सपन सुति आत्मा का धर्म नहीं है जागृत सप्न सुशुक्ति कार्य कारण संघात के धर्म है आत्मा ना जागते है न सोते हैं न गहरी नीति में जाते हैं आत्मा तो सपना सुषुप्ति का साक्षी है तभी तो उठ करके बोल पाता है, मैं आनंद से स्वया था नहीं तो नहीं बोल पाता जब साक्षी वहां पर नहीं होते यदि स्वभाव नाम यदि यही मेरा स्वभाव है तब तो मेरा मुक्ति की कोई आशा ही नहीं है क्यों स्वभाव अवर्जनीयता क्योंकि स्वभाव को तो छोड़ा नहीं जा सकता स्वभाव अवर्जनीयता तो उसको छोड़ना तो बहुत कठिन अतः नैमित्त किसी मतलब उपाधि के साथ धादात्मक करने के कारण ही मेरे को सुख दुखी शरीर के धर्म है इंद्रिय के धर्म है और उसके साथ आरोप कर लेता अत नैमित्त का तो निमित्त परिहारे मुख्य उपयी हम निमित्त को मिटा सकते हैं तब तो जो है मुक्ति होना युक्ति हो जाता मुक्त होना युक्त हो जाता है देखिए यदि ये मेरा जागृत सप्न सु और स्थूल सूक्ष्म जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना है है यदि मेरा होता तब तक ही इससे मुक्ति की आशा कभी होना ही नहीं है मुक्त होना संभव ही नहीं है अवर्जनीय तक अतः निमित्त किसी निमित्त को लेकर के ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है तब तो क्या हो जाएगा वो निमित्त को यदि मैं हटा पाता हूँ तब तो मुक्त होना संभव हो जाएगा बस ये शरीर के हो गया निमित्त शरीर भगवान ने दिया था भगवत चिंतन करके अपने को अलग करना उससे करन करन मरने वाला हूँ सुखी दुखी हूँ मैं भूख प्यास वाला हूँ इसी प्रकार से जो है मैं योक लो पर लोग जाने वाला हूँ इस प्रकार अपने से कई चीज को आरोप कर लेते हैं इसीलिए आप बोल रहे हैं कि यदि ये आरोप मतलब जन्म मृत्यु के आरोप औपाधिक है तब तो इस उपाधि पूर्ण आरोप से मुक्त होना संभव होगा और आरो पारमार्थिक है तब तो कभी मुक्त की आशाई नहीं करना है क्या स्थिति है मेरा कैसे हो सकता है इसलिए बोलते हैं कि सुखम आशीनम ब्राह्मणम ब्रह्म निष्ठम ये गुरु की सुख में बैठा पूर्व संघ में बैठा हुआ गुरु जी के पास जा करके ब्रह्मचारी बुझता है संसार से मैं मतलब दुखी हो गया खिन्न संसार से निकलने का कुछ उपाय है क्या कैसे कथम हम आत्मा संसारात्मक कैसे हो सकते हैं जागृत काल में हमें शरीर इंद्र के साथ दुख अनुभव करता हूँ उसे पकड़ स्वप्न में भी नया नया शरीर कल्पना करके सुख दुख का अनुभव करता हूँ और सुसूख में तो बस कुछ भी बोध नहीं होता ऐसे ही जड़ की तरह बना रहता कि, सब्ण, मामा सब्ण। कि यही मुझे दिखाई पड़ता है यदि स्वभाव क्योंकि यदि ये स्वभाव होगा तो उससे मुक्त होना संभव नहीं होगा यदि किसी निमित्त को निमित्त को हटाने से ये मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ इस प्रकार से शिष्य गुरुजी गुरु को को पूछा तंग गुरु कहते सुनो अयम किंतु मन में कर लो कि ही मेरा मर नहीं है शरीर के निमित्त से हम अपने में जन्मित्र में का हम आरोप कर लेते हैं इसीलिए होता है न अयम तब स्वभाव ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है नैमित्त किसी निमित्त के लिए होता है शिष्यो बात है जब गुरु जी इतना छोटा उत्तर दिया पहले ये करो कि जन्म जन्म न मरण न सुख प्यास नहीं है मैं तो विलक्षण और मैं इसको देखने वाला जानने वाला समझने वाला परंतु ये स्वभाव मुझ में नहीं है ये निश्चय करने बाद शिष्यवाद किम निमित्त व्यवर्तक हो उसका निमित्त क्या है और उसको कैसे मिटाया जा सकता है किम निमित्त किम बत निमित्त से घूमता है, है? नैमित्त का अभाव क्योंकि निमित्त मिट जाए तो निमित्त से जो वस्तु तो दिखाई दे है उसका अभाव हो जाता है नैमित्त का अभाव हो जाता है जिस कारण से जिसके मान बेजान में कुछ बीमारी भी बुखार आती हुआ है ठंड लगती है तो ठंड निकल जाएगा तो बुखार चला जाएगा तो ठंड निमित्त था बुखार के जस्मी जिस निमित्त आटा देने पर, फिर रोग निमित्त निवृत्त रोगी स्वभाव प्रकृत प्रकृत रोग के निमित्त जो था बाहरी का जो तो वस्तु आ गया था उस निमित्त को जो हम हटा सकते हैं तो रोगी रोगी अपना में, में आ स्वस्थ हो जाता है क्योंकि बीमार मतलब में रोग आया हुआ था तो रोग का मरीज डॉक्टर का काम ही होता है जा? रोग को मिटाना नहीं रोग का निमित्त क्या है उसको मिटाना वर्तमान में तो अधिकतर बस ये रोग को टेमरी उसका सोलूशन कर देता है पर उससे समाधान नहीं होता समाधान तो किस निमित्त से, से फिर दोबारा किन, किन बतक निमित उसका निमित्त क्या है उसका मिटाने वाला कौन है को, को, को मेरा स्वभाव क्या है जन निमित्त निवर्तित नैमित जिस निमित्त को मिटा देने पर उसके निमित्त से जो दिखाई दे रहा था उसका भी अभाव हो जाएगा जैसे दृष्टान तो रोग निमित्त तो तो, रोग के निमित्त तथा पेट में कोई गड़बड़ हुआ तो पेट में गड़बड़ की रोगी स्वभाव प्रोगी जो अपनी स्वस्थता को प्राप्त तो कर जाते हैं ये इसका भी है तो अब गुरु बोलेंगे किस निमित से तुम्हें जन्म नित्त आदि दिखाई दे रहे हैं उसको कल करेंगे फिर विवेक वैराग देखेंगे भी हो गया था विषय तक कर थे ब्रह्म ज्ञान विवेक निर्मल दुष्कुपभगंज धना नेतस्पृापुरा संप्र न चात दृढ़यांसपरीक्षण तुम न शता वयम को परित्यक्त करना बहुत कठिन है परंतु जो कर पाता है वो महान व्यक्ति पड़ता है लेते हैं क्या काम जो है मुंपी धन आ रही उपभोग के लिए जो धन आधे दोस्तों एकांत तो उसमें एकांत तो निष्प्रिय तो होकर उसको जो है तय कर देते हैं और हम सामान्य व्यक्ति क्या मालूम अभी तो मेरे पास नहीं प्रयास करके प्राप्त तो करूंगा प्राप्त तो होगा कि नहीं होगा वो भी गारंटी नहीं है और अवश्य विषय तो, तो निश्चित ही जाएगा फिर भी पंच मात्र तो परिक्रहण परम तैग तुम नाम व्यक्ति उस इच्छा को भी विषय प्राप्ति की इच्छा को भी विषय को नहीं व्यक्ति तो विषय को छोड़कर के भाग गया और सामान्य व्यक्ति तो विषय प्राप्ति की इच्छा को भी नहीं छोड़ सकते हैं की को भी हम मन से निकल सकते हैं तो विषय अपने आप ही छोट जाएगा इसके लिए इसको यहाँ पे कहा अब देखिए अगला बार आप बोल हैं ब्रह्म ज्ञान के विचार से वो लोग जो है उसको कर सकते हैं परंतु सामान्य व्यक्ति भगवत भगवतमुखी मन ने बिराग को मुख्य रूप से दो चित से जुड़ा हुआ एक हो गया विराग मतलब राग जागतिक वस्तु से मन उड़ जाना और विराग मतलब विशेष राग विशेष आसक्ति भगवान में ये दोनों जो है एक साथ होना चाहिए मतलब जगत से मन उठना और भगवान में मन लगाना यदि नहीं होगा तो फिर दोबारा फिर मन जगत के उड़ जाएगा इसलिए यदि मन भगवान में लग जाएगा तो विषय आसानी से छूट जाएगा विषय का कोई संबंध होगा कितना भी है पर मत तो नहीं लगा सकते हैं इसलिए वो भगवत चिंतन से सरल हो जाता है कथन करने के बाद अब देखिए पे बोल रहे धनिया सुबसता परम ध्याता आनंद सुकन पीबंती शकुना निशंकम निशंक अंक अंकेशया निशंक अंकेशया अस्मा तो मनोरथोपचरित प्रसाद बाकी तट क्रीड़ा के आयु परीये धन्याक वसता ज्योतिपरम ध्याता आनंद शुकण पिबंती शकुनाथो पर कौतुक जुषाम आयु परीये अब जय्दरंद मुनि के मन में जो हाई जीवन की इतना समय बीत गया भगवान चिंतन करते उसके आनंद अश्रु से उनके बगल में बैठ करके जो है जीव जंतु उसको देख करके उस आनंद अश्रुक को उनकी गोद में बैठ कर के बिना शंका से उसको आनंद लेते हैं, मतलब उसको पान करते वो लोग हो जाते ये क्या चुपचाप लेतेम परम ज्योतिर्ध्या नाम गिरी गुफा में बैठ करके परमात्मा की स्वयं ज्योति को ध्यान करने वे मतलब धन्य पुरुषों का मतलब साधकों का जो आनंद चुका है भगवान दर्शन लुक के बाद जो उसका आनंद सपना मतलब जो तो आ, जंगल के जो पशु आदि होते हैं सा। उसी के में उसका रहता। मतलब अहिंसा अवस्थ में प्रतिष्ठित होने जाए कार्य एक दुर्ग दर्शन में जो है ना जम नियम में पेह जो जम नहिंसा तब भी अहिंसा प्रतिष्ठा बैरित त्यागो यदि हमारे अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाता है तो क्या तो उनके सामने लोग जो है बहुत छोड़ देते हैं यदि हम अहिंसा भाव में कोई योगी अहिंसा प्रतिष्ठित हो गया तो उनके सामने भी अन्य कोई व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकते ऐसा महर्षि पतंजल कहते हैं इसीलिए इस प्रकार की व्यक्ति जो गिरी गुफा में बैठ करके कंदर में बैठ करके आनंद से भगवत चिंतन में समस्त आग देश को छोड़ करके बैठ करके अपना जीवन बिताते हैं उस जंगल के जीव उनके पास आकर के बैठ करके उसकी मन की जो शांति है उस शांति रूपी आनंद को जंगल जो भी जीव है वो भी पशु है वो भी उसको प्राप्त करके उसको प्राप्ति का आनंद लेते हैं ये बड़ा मतलब एक उपमा बड़ा सुंदर अभिप्राय क्या है जिस प्रकार हम लोग जानते हैं सामान्य संसार बंधन में जूझ जु, जु, रहे हैं ग्रस्त जीव वो महापुरुष के पास जा करके बैठ करके थोड़ा मन को शांत करते हैं इसी प्रकार गिरी गुफा में एक अंदर में बैठ करके जो महात्मा जो है अपने पर, परमात्मा के चिंतन में होकर के बैठा हुआ है और उसके परमात्मा प्राप्ति के आनंद से जब आंख में आंसू आते तो कोई भी भोजन परा रहता है उसी की गोद में बैठ करके उस जंगल की हिंसा जीव भी हिंसा को भूल करके उस आनंद और सुखी फल को लेते हैं भोगते हैं होंगे शायद वहां पे महर्षि ने ऐसा बोलते है हैं उस आनंदा को शकुन जो को खाता है वही तो उनके बारे में और हम लोग उनकी क्या स्थिति है हमारे जीवन तो मनोरथ में मतलब मन रूपी रथ के ऊपर बैठ करके कल्पना करते रहते हैं मनोरथ उपचरित हमारे मन जीवन तो मनोरथ रूपी से बना हुआ मनोरथ मन के द्वारा बना हुआ जो विशाल प्रसाद बाप मतलब मछली को छोड़ा उसमें बैठ कर के जो है उसका साथ आनंद ले रहे दोस्तों के साथ ये हमारे मन सांसारिक वस्तु में लगा हुआ अस्मकु पंतु तो हम लोग उनका तो मनोरथ उपचरितम मतलब मन के द्वारा ही बनाया हुआ जो है निर्मित क्या क्या बनाया प्राशाद बापी तट मकान बनाया बनाया बनाया अथवा उसके सामने कुछ मैदान बनाया तो बनाया है ना उसको तटस्थ को तट में क्रियाकानन खेलने के लिए उद्यान बनाया फिर के भी उसमें घूमना फिरना फिर उसमें जो है आनंद करना कौतुक करना जुशा उसी को सेवन करते हुए हमारा आयु क्षय हो रहा है आयु आयु आयु जो केवल केवल केवल परम तो के बस के इसी भोग में हमारा हो रहा है कुछ मनुष्य ऐसा है कि देखो संसार सुख को छोड़ करके तो जंगल में जा के बैठ के तपस्या के तरह ईश्वर चिंतन के आनंद से जीवन बिता रहे और हम लोग अपने मनोरथ की कल्पना में चीज को बना करके उसी को में पूरा जीवन को कर रहा है ये जो है वो मधारण नमुनि को क्योंकि पहले थे, राजा थे भोग्रमादित्य ने उनको समझाया तब जाकर उसके अंदर ऐसा वही राग गाया कि सब छोड़ के ही भाग दिया जाए इसीलिए बोल रहे हैं कि वो लोग कितना सौभाग्यशाली होगा तो निर्जन को हमें बैठ करके परमात्मा में ध्यान करके तो उसमें आनंद में रहता है और उसी आनंद का जीव जंतु के आनंद का वो वो का उसका अरस परस पर रहने वाले जीव जंतु भी हिंसा छोड़कर बैठ करके, के करके उस, उसको देखते रहता आनंद लेते हैं कि क्या बोलेंगे उसको शेर और बकरी उस उसी जगह पे एक जगह पे बैठ करके हिंसा को छोड़ देते हैं खाद तो भी महान मतलब जो लोग होते हैं भारत में जो अपनी मतलब साधन के द्वारा योग के द्वारा इसमें का बिल्कुल शून्य हो जाता हिंसा से शून्य हो जाता है, तो क्या होता है? कि उसे बोला जम जा, को लिए जम को लेकर जब बोलते हैं ना कि जम की अभ्यास क्या करना चाहिए संयम कब देश काल वस्तु समय अपरिच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम नियम जो अहिंसा ब्रह्मचर्य परिग्रह ये ठीक है मैं जब तीर्थ भूमि में रहता हूँ तो देश, देश काल के तरह पूर्णिमा अमावस्या कोई एकादशी लिखिथी में तुम्हें तो ठीक है निरामिष भोजन करता हूँ समय भोजन करता हूँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए देश का देश काल समय वस्तु और कोई वस्तु को लेकर के व्यक्ति को लेकर के और काल मतलब किसी तिथि आदि को लेकर समय मतलब किसी परिस्थिति को लेकर के किसी भी परिस्थिति में अपनी अपने को नहीं छोड़ने पर तब जाकर के सार्वभौम महाव्रतम तब जाकर के जब इसमें पहुंचेंगे तब जाकर के हमारा मन एकाग्र होना शुरू होगा उसको पहले नहीं होता है दीर्घ काल तो करना ही है और जो भी कोई जम का व्रत हमने लिया अहिंसा कि किसी से हिंसा नहीं करेंगे किसी से हिंसा नहीं करने का एक व्रत हमारा लिया हुआ है तो किसी भी अवस्था में देश काल वस्तु समय अपरिचि सार्वभौम देश काल वस्तु किसी भी देश में किसी भी काल में किसी वस्तु को निमित्त से किसी भी समय मतलब परिस्थिति के निमित्त से उस व्रत को टूटना नहीं चाहिए सार्वभौमिक महाव्रत होता तो है यदि इस स्थिति प्राप्त तो करते हैं योगी लोग तब कहते हैं उसके सानिधि में आकर के क्या होता है ब्रह, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा ला हो अहिंसा प्रतिष्ठा हो वो त्याग अहिंसा तो प्रतिष्ठित पर उसकी सन्निधि में जो खाद्य खाद्य तो भाव वाले जीव भी अपने देश भाव को त्याग कर देते हैं तो विद्यानंद नमू बोलता है देखिए कि की आनंद में जीवन बिता रहे जंगल में बैठकर के कुछ महापुरुष और हम लोग कहे की भोग वस्तु में अपना जीवन को बिता रहे हैं और उससे में ही हमारा जीवन क्षय हो जाता है असमान मन के द्वारा बनाया हुआ मकान प्रसाद तालाब फिर उसका में क्रियांगन, उस क्रियांगन में खेलना और हंसी मजाक में जीवन बीत जाता है आयु क्षय हो जाता है भगवत चिंतन में हमारा मन जाता नहीं है ये जो है खेत करते हुए दुख अपने दुख को व्यक्त तो करते है नमूने बोलते हैं हमारा जीवन क्या हो जाता है बुढ़ा हो गया और संसार में पुत्र को तो पढ़ा लिखा के किया नहीं आता अवस्था में भी जो है कुछ आशा फिर भी बना रहे जीवन का कि मैं बन जाऊंगा मैं बच जाऊंगा मैं अच्छा हो जाऊंगा फिर ये करूंगा वो करूंगा ये जाता ही नहीं है मन से उसको समझाने के लिए विषय वासना को परीक्षा करना बहुत दुर्घट है बहुत कठिन है इस रूप में दिखा करके ये एक पुरुष के भाव भाव को करते क्योंकि जीवन का तो उसको तो बैक करते अपने का उसको तो हैं हैं वो कहते हैं, देखो तदपि तदपि एकम एकवारम निज देह मात्र चकंता चकंता हा था था भुहु चकंता हा हा हा तथापि तथापि विषयाना परित्यजन्ति तदपि ठमयी चंता हाहा तथा न पर देखिये जो, जो भी कुछ भाग मिल जाता है अपने बनाने भी नहीं है। बार कुछ खाते है। और जमीन में सोते हैं और रिलेटिव बोलते एक अपना शरीर ही अभी हमारा रिलेटिव कोई रिलेटिव भी सामने नजदीक नहीं आता बीमार के कारण कोई नहीं आता नजदीक इस और वस्त्र भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया क्योंकि उसको रिपेयर करने का सामर्थ्य भी नहीं है और जो ठंडे में समय जो कंथा में उठता हूँ वो भी हो गया हाय हा, हा, आओ फिर भी तथा विषय न फिर भी मन जो है विषय को पोरित नहीं कर सकता वो सोचता है की आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा कोई आके मेरे को अच्छा भोजन देगा अथवा कोई आके मेरे को एक वस्त्र दे देगा ये विषय इच्छा मन से ज्यादा नहीं ये जो है विद्या लिखा अनुभव बता रहे है कि देखो भिक्षा जो भिक्षा जिसका आहार है तो तो उसमें भी कोई रस नहीं है, शाद नहीं है। तो तो नहीं कर सकता उसको। और एक बार ही खाने का सामर्थ्य तो रहेगा खाना पछता भी नहीं है जमीन पर लेटा हुआ है सारा चीज तो चला गया और देखने वाला कोई नहीं है इसीलिए परिजन रिलेटिव हमारा शरीर ही मेरा रिलेटिव है और वस्त्र भी शीर्ण शतखंड में चकता कपड़ा जो है फट गया कपड़ा बदलने के लिए शरीर के सामर्थ्य भी नहीं है कोई कर भी नहीं देता और जो ओढ़ने वाला कपड़ा है इस दुर्वस्था में आकर कभी विषय न पड़ी विषय भोग वासना ये जो मन से जाता नहीं हमारे मन को मेरे को छूट छोड़ नहीं रहा विषय वासना इस प्रकार से वो जो विषय को करते। भी विषय से मन हटाना बहुत कठिन होता है वो परंतु विषय वाला एक ऐसी चीज है की वो मन से छूटती नहीं है हमें से लगता है और मिल जाए अथवा ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा उसको छोड़ना बहुत कठिन पड़ता है विषय को वसना को परित्य करने विड़म है उसको धीरे धीरे अभ्यास करते हुए नहीं तो अंतिम समय तक विषय चिंतन में मन को स्थिर करना 16 नंबर को नहीं पढ़ेंगे उसको कल सतरा को देखेंगे समय हो गया वो तो मतलब स्त्री लोग की जो है शरीर की वर्णन है कि थे भाई एक श्रींगार शतक में एक पुस्तक है उनका शरीर के वर्णन उसमें सिंगर करने का परंतु उसका आवश्यकता नहीं कल है कल जो 16 नंबर नहीं पढ़ने से भी चलेगा विषय की परीक्षा करना कठिन होता है उसको समझाने के लिए विषय में सबसे बड़ी परेशानी होते हैं जब कामिनी और कंचन ठाकुर जी बार बार बोलते हैं यही दो विषय सबसे खतरनाक है कामिनी और कंचन की परीक्षा करना तो उनमें से पहले कामिनी को लेकर ऊपर बोल फिर कंचन को लेकर तो और कठिनाई नहीं है तो उसको लेकर नहीं करेंगे अपना देख लेना ओम पूर्ण मदनमिद पूर्णा पूर्ण मदस्पूर्ण पूर्णमे ओम शांति शांति ओम नमो नारायणा